बिना जानवी और अन्य लोगों को खबर पहुंचाए बड़ी सावधानी से हर्षित और हर्ष ने मिलकर रूही को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में पहुंचाया वहां पहुंचकर रूही का टेस्ट करवा रही रूही की असली उम्र का पता लगाया गया वहां से पता लगा कि जोदन सिंह झूठ नहीं बोल रहा था सच में रूही का जन्म साल उन्नीस में हुआ था इसका मतलब ये था की जब रूही के असली पिता यानी की अजय ठाकुर की मौत हुई तब उसकी उम्र मात्र दो साल थी इसके साथ ही अब तक निर्मला की फोटो के प्रिंट होने का भी साल पता लग चुका था यह फोटो साल 1988 में प्रिंट करवाई गई थी। इसके साथ ही अब तक हर्षित ने रूही की असली मां के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा कर लिया था मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक रूही की असली मां की मौत रूही के जन्म होने के समय नहीं बल्कि उसके पैदा होने के तकरीबन एक महीने बाद हुई थी उसकी मौत किसी बीमारी के चलते नहीं बल्कि एक्सीडेंट में हो गई थी ये सब इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद अब लोगों को पूरे केस का टाइम टेबल कन्फर्म हो रहा था पहले साल उन्नीस में रूही का जन्म हुआ और फिर उसके पैदा होने के एक साल बाद ही उसकी मां की मौत हो गई मां की मौत के बाद उसके पिता यानी अजय ठाकुर ने रूही को अपने पास रखा फिर दो साल बाद यानी के साल उन्नीस सौ में अजय ठाकुर को जेल में डाला गया जहाँ पर हार्ट अटैक की वजह से छह महीने के भीतर उसकी मौत भी हो गई जेल जाने से पहले अजय ठाकुर ने रूही की जिम्मेदारी निर्मला सेंगर के हाथों में दे रखी थी लेकिन उन्नीस में अठानवे में निर्मला का मर्डर हो जाता है जो कि सिर काटने वाले केस की के आखिरी विक्टिम बनी और फिर रूही फिर सिंह के पास निर्मला सैंगर असलियत में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की रहने वाली थी हर्षित ने व्हाइट बोर्ड पर लिखी हुई इन्फॉर्मेशन की तरफ देखते हुए खास उसका एडमिशन लखनऊ जिले के एक टीचर कॉलेज में हो गया था और फिर वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद उसने इंटर्नशिप भी वही किया था उसके बाद का कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है उसके बाद फिर हर्षिद ने कहा कुछ लोगों का कहना है कि इंटर्नशिप करने के बाद वो अपने घर वापस लौट गई जबकि कुछ लोगों का कहना है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के घर चली गई थी रहने के लिए लेकिन जब मर्डर हुआ तब उसकी फैमिली की कंडीशन ठीक नहीं थी उसकी रियल सिचुएशन कैसी थी इसके बारे में किसी को पता नहीं था ये तो क्लियर हो चुका है कि विक्रांत ने तुरंत ही बताया स्पेशल फोर्स निर्मला के असली घर ग्वालियर भी जा चुकी थी वहां जाकर इन्वेस्टिगेशन किया था वहां के लोगों ने बताया था कि जब से निर्मला लखनऊ पढ़ने के लिए गई थी तब से वो कभी वापस लौटकर ग्वालियर नहीं गई थी फिर स्पेशल टीम ने लखनऊ में जाकर निर्मला के क्लासमेट से भी पूछताछ की थी उसके क्लासमेट ने बताया था कि वो लोग निर्मला के साथ लखनऊ में रहते तो थे लेकिन उन्हें ये एग्जैक्टली नहीं पता था कि वो यहाँ पर क्या कर रही थी जिस स्पेशल टीम की बात विक्रांत कर रहा था वो एक्चुअली डीसीपी पी -डी की टीम थी जब डीसीपी सी -डी इस केस पर काम कर रहे थे तब उन्होंने ही ये सारा इन्वेस्टिगेशन किया था और उन्होंने ही पीडी डायरी में केस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नोट करके रखा हुआ था देखो विक्रांत ने निर्मला के बारे में मौजूदा इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हुए कहा देखो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार निर्मला बहुत गरीब परिवार से थी लेकिन वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी इस वजह से उसे अच्छी नौकरी मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई लेकिन उसने खुद के लिए कोई दूसरा करियर ऑप्शन चुना था मेरा मतलब फोटो में उसके कपड़े देखो ये कुछ ज्यादा ही फैंसी और महंगे नहीं दिख रहे वो तो किसी अमीर आदमी की वाइफ जैसी नजर आ रही है ओह, इसका मतलब हर्ष ने फिर से कुछ बोलना शुरू किया लेकिन उससे पहले अनुष्का बीच में कूद पड़ी चुप बिल्कुल चुप तुम कोई फालतू की बात नहीं करोगे पहले जो सामने वाला बोल रहा है उसे पूरा सुना करो बीच में ही अपना मत घुसाया करो समझे अनुष्का ने हर्ष को गुस्से ऐसी भरी नजरों से घूरते हुए कहा अभी सर बोल रहे है ना उनको कह लेने दो देखो विक्रांत ने व्हाइट बोर्ड पर रूही के बायोलॉजिकल पिता यानी अजय ठाकुर की फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा अजय ठाकुर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का रहने वाला था और निर्मला सेंगर लखनऊ में रहकर पढ़ाई करती थी मतलब बाद में वो लखनऊ में ही वो टीचर भी बन गई और अजय ठाकुर का लॉजिस्टिक का बिजनेस था तो हो सकता है की अजय ठाकुर व्यापार के सिलसिले में लखनऊ आता जाता रहा हो तो फिर हो सकता है की अजय ठाकुर और निर्मला ओ तो सर आपका मतलब है कि मेरे पिता और निर्मला सैंगर के बीच कोई रिश्ता मतलब अवैध रिश्ता रूही ने अपनी टेढ़ी करते हुए विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा एक मिनट मेरे पास एक सवाल है हर्ष ने फिर बीच में बोलते हुए कहा उसने अनुष्का के बोलने से पहले ही अपना सवाल विक्रांत के आगे रख दिया सर सर हम लोगों को तमिल साल खोजना है अभी हम लोग तमिल साल को खोजने पर काम कर रहे हैं तो फिर ये निर्मला सेंगर की हिस्ट्री क्यों निकाल रहे हैं इसका हमारे केस से क्या कनेक्शन है हे भगवान अनुष्का ने फिर से अपना माथा पीट लिया और फिर उसने हर्ष की तरफ अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा तुमने अपना अकल बेच खाया है क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आता कैसी कैसी बातें कर रहे हो अरे हर्ष भाई हर्ष इतना बेहद जल्दबाजी में हर्ष की तरफ देखते हुए कहा शेंगर को जानने वाले लोगों, यानी कि कि उनकी फैमिली या दोस्तों से से मिलना होगा। होगा पता लगाना के दोस्त और रिलेटिव ने हर्षित की विक्रांत ने व्हाइट बोर्ड पर लगी निर्मला की फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा फोटो चलो मान लेते हैं कि निर्मला लखनऊ में रहा करती थी तो क्या ये फोटो भी लखनऊ की ही है अगर इस फोटो की लोकेशन क्लियर हो जाए तो फिर हो सकता है और भी चीजें क्लियर हो सर और उसका न बेहद कन्फ्यूज होते हुए कहा सर सिर काटने वाला मर्डर केस देहरादून में हुआ था निर्मला सेंगर का भी मर्डर देहरादून में ही हुआ है जबकि वो लखनऊ में रह रही थी और लखनऊ से देहरादून की दूरी है लगभग लगभग छह किलोमीटर विक्रांत ने जवाब दिया उसे लखनऊ और देहरादून के बीच की दूरी बताने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा क्योंकि वो डीसीपी डिसा -डी द्वारा दी गई पीड़ी डायरी में इस केस के बारे में हजारों बार पढ़ चुका था और उस डायरी में लखनऊ और देहरादून की दूरी के बारे में लिखा गया था बहुत दूर है सर सर छ किलोमीटर अनुष्का ने अपनी बुआ टेढ़ी करते हुए कहा मतलब कातिल ने उसका मर्डर करने के बाद उसकी डेडबॉडी को लेकर इतनी दूर गया और उसकी डेडबॉडी को देहरादून के जंगल में ले जाकर छोड़ दिया ये ये मुझे तो एक और पॉसिबिलिटी लग रही है अचानक से रोहि ने बीच में ही बोलते हुए कहा ये भी तो हो सकता है कि कातिल ने पहले विक्टिम को किडनेप किया हो और फिर उसे अपने डेस्टिनेशन पर लेकर गया होगा वहां जाने के बाद उसने विक्टिम को मारकर उसकी डेड बॉडी को जंगल में फेंक दिया हो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी चोरिया की है इतने खतरनाक लोगों से मिली हूँ लेकिन आज तक कभी इतने बड़े साइकों से पाला नहीं पड़ा है उम्र कितनी है तुम्हारी तुम तो ऐसे ही बोल रही हो जैसे कि तुम बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी हो बहुत हो गया है तुम्हें विक्रांत ने को डपटते हुए कहा अभी तुमने कुछ नहीं देखा है तुम्हें कुछ पता ही नहीं है का मर्डर करने के बाद डेड बॉडी से सारा खून बाहर निकाला है और फिर उसके बाद बॉडी को कई दिनों तक सुरक्षित रखा था इसीलिए वो सारे मर्डर सर्दी के मौसम में करता था ताकि डेड बॉडी को कई दिनों तक सेफ रखा जा सके हे भगवान रोही का मुंह खुला का खुला रह गया और उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर सिर हिलाते हुए कहा ये मेरे पापा नहीं हो सकते वो कभी नहीं कर सकते ऐसा उनको बस चोरी करना आता था डेड बॉडी को कैसे काफी दिनों तक सेफ रखना है इसकी क्या तरकीब है ये मेरे पापा को बिल्कुल नहीं पता है वो ये काम नहीं कर सकते हम्म, तुम सही कह रही हो विक्रांत रोहि की बातों से सहमति जताते हुए कहा पुलिस ने भी यही अनुमान लगाया है कि कातिल कोई ऐसा शख्स है जो की डेड बॉडी के बारे में काफी जानकारी रखता है और मोस्ट प्रोबेबली वो मेडिकल के फील्ड का आदमी हो सकता है या फिर फोरेंसिक डिपार्टमेंट से जुड़ा कोई हो सकता है और फिर डेड बॉडी के सिरका क्या किया रोही ने डर से भरे लफ्जों में सवाल किया वो इस सवाल का जवाब सुनने से भी भय खा रही थी विक्टिम का सिर वो कहा ले गया उस साइको ने कहीं सिर को अपने पास तो नहीं रखा था क्या पता वो मर्डर करने के बाद सिर अपने पास कलेक्ट कर रहा हो <laughs> ये कर रहा होता तब तो कोई बात ही नहीं थी हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाता विक्रांत ने रूही की तरफ देख सिर हिलाते हुए कहा कम से कम हमारे पास कोई एविडेंस तो रहता यहाँ तो कोई एविडेंस ही नहीं है अब जब तक कातिल खुद से ये बात एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसने मर्डर किया है तब तक हम ये साबित भी नहीं कर सकते कुछ भी हो लेकिन मेरे पापा ने ये मर्डर नहीं किया है ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा वो भले ही चोरी करते थे लेकिन वो किसी का खून नहीं कर सकते वो तो नॉर्मल खून देख ही घबरा उठते थे भला किसी का मर्डर कैसे कर सकते थे और दूसरी बात अगर उन्होंने खून किया भी होता तो पक्का मेरे सामने इसका जिक्र कर चुके होते उनके पेट में कोई बात नहीं बचती अच्छा तुमने पुलिस को बताया ना कि तुम्हारे पापा ने तमिल चुराया तो फिर तुम्हारे पापा पुलिस को ये क्यों नहीं बता देते हर्ष ने रूही की तरफ देखते हुए कहा क्यूँकी उन्हें खुद नहीं बताया की तमिल स्टार इस वक्त कहाँ है उनके पास तमिल स्टार नहीं है रूही ने हर्ष को गुस्से में तरेरते हुए कहा क्या कहा अभी तुमने विक्रांत ने अपनी भाई टेढ़ी करके हर्ष की तरफ देखते हुए सवाल किया क्या मैंने तो बस यही कहा कि जोधन सिंह क्यों नहीं बता देता कि उसने तमिल स्टार को कहा रखा हुआ है ओ ये बात विक्रांत सोच में पड़ गया और फिर मुस्कुराते हुए बोल पड़ा मुझे लग रहा है कि अब मुझे लखनऊ जाना ही पड़ेगा